और से पैट्रिस या पिकोलो जब सेल्डन रसेल करटिस ने अपनी बेटी रोजा को यह कहानी सुनाई तो उसका हर शब्द उसके दिल में बस गया क्योंकि उस उसे अपने लंबे जीवन काल में इस कहानी को उसने अपने लंबे जीवन काल में इस कहानी को कई बार फिर से सुनाना था उसे अपने लंबे जीवन काल में इस कहानी को कई बार फिर से सुनाना था सेल्डन एक भीषण युद्ध में घायल हो गया था और जॉर्जिया में कहीं कीचड़ खून से लथपथ चरा में उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया गया था वो मात्र पंद्रह वर्ष का एक बालक था वो वहाँ दो दिनों तक पड़ा रहा बेहोशी और बुखार की हालत में फिर वहां से गुजरते एक अन्य लड़के ने उसे बचाया। वो लड़का अपनी कंपनी से अलग हो गया था अब मैं इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करूंगी मैंने अपने ऊपर आकाश में सूरज को चढ़ते हुए देखा मुझे बहुत बुरी चोट लगी थी लगभग एक साल से मैं इस, इस युद्ध में था यह राज्यों के बीच का युद्ध था मैं सिर्फ एक लड़का था काश मैं घर पर होता एक गर्म शीशे का गोला मेरे घुटने के ठीक ऊपर लगा था जैसे मेरा जिससे मेरा पैर जल रहा था मुझे नींद आ रही थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था बीच बीच में मेरी आंखें खुलती थी मैं उइयों में अपने खेत में वापस जाना चाहता था और कभी कभी जब मैं उस अजीब नींद में से उठता था तो मैं अपनी माँ के साथ होता उसके लकड़ी के चूल्हे पर पके ताजे बिस्कुट चखता हुआ तभी मुझे एक आवाज सुनाई थी एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे बुखार है और मैं सपना देख रहा हूँ लेकिन फिर मुझे लगा कि एक मजबूत हाथ मेरे माथे को छू रहा था और मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था लड़के ऐसा लगता है कि जैसे तुम मर गए हो एक आवाज ने कहा और उसने मुझे अपनी बोतल से पीने का पानी दिया तुम तुम्हें कहाँ मार लगी क्योंकि अगर तुम्हारे पेट में गोला लगा होगा तो मुझे तुम्हें यहीं पर छोड़ना पड़ता लगा होता तो मुझे तुम्हें यहीं पर छोड़ना पड़ता उसने कहा मैंने उस जैसे आदमी को अपने इतने कर, करीब पहले कभी नहीं देखा था उसकी त्वचा पॉलिस महोगनी के रंग की काली थी वो भी मेरी तरह यूनियन फौज के कपड़े पहने था वो भी मेरी ही उम्र का था उसकी आवाज़ सुखदायक थी और उसकी मदद मेरे लिए बहुत जरूरी थी गोला मेरे पैर में लगा था मैंने उससे कहा अगर वो हरा नहीं हुआ है तो इतनी बुरी बात नहीं है क्या तुम उस पैर पर वजन डाल सकते हो उसने पूछा उसने मेरे पैरों को खींचकर मुझे उठाया हमें चलते रहना होगा अगर हम एक स्थान पर रुकेंगे तो लुटेरे हमें लूट लेंगे वे कहीं इधर उधर घूम रहे हैं और घायलों की तलाश कर रहे और घायलों की तलाश कर रहे अगली बात जो मुझे याद है कि मैं जमीन पर ढेर जैसे पड़ा था और अपने पैर के दर्द के कारण करा रहा था मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तब मुझे याद आया कि उसने मुझे अपनी पीठ पर लाद लिया था मैंने उसे यह कहते हुए सुना भगवान दया करो इस बच्चे पर उसकी भी हालत मेरे जैसी ही खराब है मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता मुझे याद है कि कोई मुझे खींच कर ले जा रहा था और वो लगातार ठोकर खा रहा था मुझे याद है कि जब हम जमीन से टकराते थे तो कठोर शाखाएं मेरे चेहरे और मुँह को खरोचती थी मुझे याद है कि हम धीरे धीरे नदियों से निकले हमने छोटे छोटे झरनों को पार किया और पेट के बल रहते हुए सूखे खेतों को पार किया मैं आधी नींद में था कुछ कुछ बेहोशी की हालत में लेकिन मुझे याद है कि मुझे कोई एक लंबे रास्ते से ले जा रहा था तब मुझे तेज बुखार होगा क्योंकि मैंने अपने चेहरे के पास एक ठंडी मीठी महक वाली रजाई महसूस की नरम कोमल गर्म हाथ ठंडे गीले कपड़े से मेरे सिर को सहला रहे थे उस सुबह को देखो वह रही है एक महिला की आवाज ने कहा और उसने मुझे जई का दलिया खाने को दिया क्या तुम्हारी माँ को पता है कि उनका बेटा कितना सुंदर है मैं कहा हूँ क्या यह स्वर्ग है मैंने पूछा फिर उसने सिरे लाया और हंस पड़ी नहीं बेटा तुम्हें तुम्हें मेरे घर, मेरे पास घर घर पास ले क्या तुम्हें याद नहीं वो महोगनी बच्चा मैंने सोचा तुम दोनों बच्चे कई दिनों से भाग रहे थे और फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चमत्कार तुम दोनों को यहाँ लाया हाँ वास्तव में बच्चे वो एक चमत्कार है मैं सोच रहा था क्या इस युद्ध इस लड़के के घर के इतने करीब हो सकता था मैं उसके पिछवाड़े में युद्ध होने की कल्पना नहीं कर सकता था मैंने ऊपर देखा और मैंने उसे खिड़की के बाहर की रोशनी देखते देखा लगता है तुम्हें ज़्यादा याद नहीं है उसने कहा मैं पिंकस एली हूँ मैं अड़तालीसवीं कंपनी के साथ लड़ा था अपनी कंपनी से खो जाने के बाद मैं तुमसे मिला मेरा नाम सेल्डन है सेल्डन कर्टिस मैंने कमजोर आवाज़ में कहा यह मेरी माँ है प्यारी मोमो बे उसने मुस्कुराते हुए कहा भगवान मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने प्यारे लड़के को फिर से देखूँगी माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा वैसे मेरी ज़िंदगी खिंच रही है पिंक्स बड़े घर वाले लोग जब यहाँ से गए तो वे कई खाने की काफ़ी चीज़ें छोड़ गए चीजें छोड़ गए सूखा अनाज भी बाकी मैं जंगल से ले आती हूँ पास में मीठे पानी का झरना है अभी भी कुछ मुर्गिया है यहाँ तक कि एक बुढ़ी गाय भी है जो अब भी दूध देती है तो तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो पिंक्स ने अपनी माँ से पूछा बाकी सब कहा है तुम्हारे पिताजी एक महीने पहले लड़ने के लिए चले गए सभी मजदूर और उनके बच्चे युद्ध के नुकसान से बचने के लिए भाग गए लेकिन मैं रुक गई मैंने हर दिन भगवान से प्रार्थना की मेरी प्रार्थनाओं का निश्चित रूप से भगवान ने उत्तर दिया क्योंकि वो मेरे बच्चे को यहाँ रहने के लिए वापस लाए उसने कहा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी तुम अपनी माँ को फिर कभी नहीं छोड़कर जाना छोड़कर जाना बच्चे उसने धीरे से कहा पिंक्स परेशान दिख रहा था और उसने कोई जवाब नहीं दिया मैं तुम्हारे इन कपड़ों को धोने के लिए नदी पर जा रही हूँ उसने हमें छोड़ते हुए कहा यदि तुम लुटेरों की आवाज सुनो तो तुरंत तय में जाकर छिप जाना और उनके जाने तक वही रहना मैं यही करती हूँ यहाँ लुटेरे पिंक्स ने डरते हुए कहा लुटेरों ने देखा है कि यहां उनके लिए कुछ भी नहीं है बच्चे कुछ भी नहीं जैसे उसने हमें छोड़ा पिक्स मेरे बिस्तर के पास आ गया शेल लड़के वो फुसफुस जैसे तुम ठीक हो जाओगे हमें हम यहाँ हम पर रहकर मोहमोपे को बहुत खतरे में डाल रहे हैं अगर लुटेरे आते हैं तो वे पाते हैं कि उसने सैनिकों को छिपा रखा है आवाज बंद हो अगर हम अपनी टुकड़ियों को ढूंढ सकते हैं तो हम तो हम अपने यूनिट्स में वापस चले जाएंगे तुम्हारा मतलब युद्ध में वापस चले जाए मैंने पूछा यह एकमात्र तरीका है है ना फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा वो सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया शेल्डन तुम ठीक तो हो तुम काफी परेशान दिख रहे हो उसने मुझसे वापिस कहा तुम मुझे से बुला सकते हो मैंने कहा मेरे परिवार में सभी लोग मुझे से ही बुलाते हैं शेल्डन नहीं तुम अब मेरे परिवार का हिस्सा हो ठीक है उसने कहा और मेरे पैरों के नीचे कंबल डाल दिया तुम मुझे पिंक बुला सकते हो उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा अगले हफ्ते मोमोबे ने हम दोनों को अच्छा खिलाया कच्चे दूध और मकई की रोटी मुझे पूरे जन्म में कभी इतनी अच्छी नहीं लगी महीनों में पहली बार था जब मेरे भोजन में कोई कीड़े नहीं थे उन्होंने देखा कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था अच्छा है नहीं तो तुम्हारा जख्मी पैर पत्थर हो जाएगा और तुम्हें अपंग बना देगा उन्होंने कहा यह जगह वाहियों में हमारे फार्म हाउस से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी शायद यहाँ पर कुछ ज़्यादा गरीब भी थी लेकिन यहाँ की गंद वही थी पाइनबोर्ड और अच्छे भोजन की खुशबू बीन्स और सुहर का मांस मकई की रोटी साग और प्याज आदि जब हम सोते तो वो हमारे पास बैठती आपको हवा देती और हम नजर रखती थी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से गहरी नींद लेने के लिए खुद को इस तरह सुरक्षित महसूस करूंगा। मेरी माँ और काइलो मेरे पिता इसी स्थान पर झाड़ू लगाते थे पिंक ने मुझे पहले दिन बाहर ले जाते हुए कहा और वह एक मास्टर का घर था मास्टर एली पिंक ने चुपचाप कहा और फिर उसने चलने में, में मेरी मदद की तुम्हारे नाम के पीछे उसका नाम अंतिम नाम कैसे आया मैंने पूछा दोस्त जब तुम्हारा कोई मालिक होता है तो तुम्हारा को, अपना कोई नाम नहीं होता यहाँ तक कि कोयलों को भी वो नाम लेना पड़ा जब हम मजमू के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे पिंक ने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा मेरा एक भाई अभी भी घर पर है जो पिताजी का काम देखता है मैंने जवाब दिया तुम सेना के किस यूनिट में थे पिंक ने पूछा उसने मुझसे पहले भी यह प्रश्न पूछा था मैं ओभा 24वीं टुकड़ी में हूं। मेरे पास एक डंडा था मुझे बंदूक ले जाने की इजाज़त नहीं थी लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग मर रहे थे इसलिए फिर हम लड़कों ने भी बंदूक उठाई कम से कम तुम्हें बंदूक उठाने का मौका तो मिला हमारे अड़तालीसवें यूनिट में हमारे पास पहले बंदूकें नहीं थी हम लाठी और हथोड़ों से हथौड़ों और स्लेज से लड़ते थे क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस तरह की लड़ाई के बारे में क्या तुम कल्पना कर सकते हो इस तरह की लड़ाई के बारे में मैं ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता था फिर जब हम जब उन्होंने आखिरकार हमें बंदूकें दी तो वे मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध के जमाने की थी वे बंदूकें जाम हो जाती थी और मिस करती थी तो फिर तुम क्यों वापस जाना चाहते हो मैंने पूछा क्योंकि क्यों वो मेरी लड़ाई है शे क्या वो तुम्हारी लड़ाई नहीं है अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर और कौन लड़ेगा मेरे पास उसके ये कोई जवाब नहीं था लेकिन भगवान मुझे माफ करें मैं कभी भी लड़ाई में वापस नहीं जाना चाहता था कुछ और दिनों के बाद मैं थोड़ा स्थिर चल सका लेकिन फिर भी मुझे मदद की जरूरत पड़ी पिंक मुझे बड़े घर से बाहर ले गया और उसने मुझे आसपास का इलाका दिखाया वास्तव में वहाँ बहुत कुछ नहीं बचा था क्योंकि ज्यादातर जला दिया गया था मास्टर अली के पास किताबों से भरा पुस्तकालय था पिंक ने कहा उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया भले ही वो कानून के खिलाफ था वह एक अच्छा आदमी रहा होगा मैंने कहा उससे अच्छे से ज़्यादा बुरा कहू कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ना पसंद था कविता की एक मोटी कविता की एक मोटी किताब थी हर रात मैं उस किताब में से ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था मैंने उन सभी खूबसूरत किताबों के कारण इस घर को आशीर्वाद दिया हम कुछ आगे चले एक गुलाम पैदा होना बहुत परेशानी की बात है जब वेली ने मुझे पढ़ना सिखाया भले ही वो मेरा मालिक था पर मुझे पता था कि फिर कोई भी कभी भी मेरा मालिक नहीं हो सकता था तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है पिंक मैंने कहा मुझे लगता है कि तुम भी मेरे जैसे ही बीमार हो मैं तुम्हें घर वापस ले चलूँगा मैं ठीक हूँ बस थोड़ा थक गया था हालांकि मैं लड़ने के लिए तैयार रहूंगा उस रात हमारे खाने के बाद मोमो को एक पुरानी बाइबल लेकर मेज पर मेज पर वापस आई वो बहुत खुश थी मेरा दिल यह सोच सोचकर दुख रहा था कि हम जल्द ही उन्हें छोड़कर जाने वाले थे मास्टर रेली ने पिंक को दिखाया कि कागज कैसे बात करता है उसे दिखाओ पिंक उन्होंने कहा उसने अपनी जेब से एक चश्मा निकाला और भजनों के लिए बाइबल खोली और उन्हें पढ़ना शुरू किया उसकी आवाज़ स्थिर थी और उसमें कुछ अनूठा आश्चर्य था बस उसके शब्द सुनकर ही मेरे दिमाग में उन शब्दों की तस्वीरें बनने लगी पास मैं भी पढ़ पाता मैंने बिना सोचे समझे उनसे कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा से किसी दिन मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा धीरे धीरे खिल रहा था फिर मैं बोल उठा मैंने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किया है बेशक बेटा निश्चित रूप से तुमने भी कुछ अनूठा जरूर किया होगा उसकी माँ ने कहा मैंने मिस्टर लिंकन के साथ हाथ मिलाया ये वॉशिंगटन के पास की बात है बोल रन से ठीक पहले हमारी टुकड़ी वहीं थी राष्ट्रपति खुद सभी सैनिकों से हाथ मिला रहे वो देखकर मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया फिर उन्होंने हाँ हाँ, हाँ जवाब दिया अब यह एक अच्छा संकेत है नाते हुए कहां फिर तुम कह सकते हो कि तुमने उस आदमी से हाथ मिलाया था जिसने अब्राहम लिंकन के साथ हाथ मिलाया था उसे छूना सबसे अच्छी बात होगी मोमो ने आश्चर्य से कहा अगले दिन का अधिकांश समय पिंक एक पुराने नक्शे को पढ़ता रहा लुटे अपने शिविरों से तीस मील या उससे अधिक दूर नहीं जाते हैं अगर वे यहाँ आते हैं तो उसका मतलब उनकी इकाई भी करीब ही होनी चाहिए इसलिए हमें नदी के दक्षिण में जाना होगा यहाँ देखो से यही वह जगह है जहाँ मेरी सेना जा रही थी हम उनके साथ वहाँ मिल हम उनके साथ वहाँ मिल पाएंगे ऐसा मुझे लगता है तुम किससे मिलने की बात कर रहे हो अब तुम नहीं जा रहे हो हमारे आते ही उसकी माँ की आवाज़ आई माँ तुम्हें पता था कि हम यहाँ नहीं रुक सकते तुम्हें यह पता होना चाहिए उसने कहा कि उसने कहा कि उसने माँ को शांत करने की कोशिश नहीं नहीं मेरे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों मार वो पड़ी कुछ समय के लिए वो गमगीन थी फिर वो डर के मारे शांत बैठी रही और सुनती रही माँ यह युद्ध तो जीतना ही है वरना यह बीमारी पूरी धरती को निकल जाएगी और कभी नहीं रुकेगी पिंक हमेशा गुलामी को बीमारी कहता था और हमें जाना ही होगा और फिर वो माँ के पैरों के पास झुक गया पर उनकी आंखों से पता चल रहा था कि उनके लिए वो दिन आने वाला ही था मैं अपनी सांस की तेजी को महसूस कर रहा था मेरा सीना भी भारी था मेरे हाथों में पसीना छूट रहा था और मेरे पेट में दर्द होने लगा मुझे पता था कि मुझे पिंक को कुछ जरूर बताना है पर मुझे यह नहीं पता था कि वो मैं उसे कैसे बताऊँ उस रात मैं सो नहीं सका क्या हुआ बच्चे मोमोन मोमोबन ने अपनी कुर्सी से कहा मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ मैंने कहा मुझे पता है बच्चे उन्होंने कहा बेशक तुम तो मत जाओ आप नहीं समझेंगी मैं अपने यूनिट से भाग कर आया हूँ जब मैं दौड़ रहा था तो मुझे मारा गया मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरी पसीियों में लगी चोट दुखने लगी मैं कायर और भगोड़ा हूँ उन्होंने आगे की ओर देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली तभी उनकी आवाज़ ने मेरे रोने को ढक दिया तुम उस तरह के इंसान नहीं हो तुम एक बच्चे हो एक बच्चे बेशक तुम डरे हुए हो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डरता ना हो मैं पिंक की तरह बहादुर नहीं हूँ मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ बच्चे बहादुर होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें डर न लगे क्या तुम यह नहीं जानते है? मैं मरना नहीं चाहता हूँ यह मौत से भी बदतर है बच्चे लेकिन तुम्हें डरने की कोई बात नहीं तुम अभी यहाँ हो और मैं तुम्हें गले लगाऊँगी तुम किसी दिन एक बुढ़े आदमी बनोगे और जब तुम्हारे जाने का समय आएगा तो प्यारे भगवान तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए एक हंस पक्षी भेजेंगे अच्छा यह बताओ कि तुम्हें चिड़ियों से तो डर नहीं लगता ना उनकी बातों से मुझे नींद आ गई उस रात मैंने सूरज की रोशनी और जंगली फूलों से भरे हरे चारा में चिड़ियों को गुनगुनाते हुए देखा अगली सुबह हमें निकलना पड़ा हमने मकई की रोटी सुअर का मांस और सूखे सेम की सब्जी पैक की वहाँ रुकने और रहने के लिए कुछ भी करता लेकिन मुझे पिंक के साथ जाना ही था मुझे उसके कर्ज को चुकाना ही था जैसे ही हमने वहाँ पर अपने निशानों को मिटाने के लिए आखिरी बार झाड़ू लगाई तभी हमें जंगल में से चीखें चीखें और चीखें सुनाई दी लुटेरे पिंक चिल्लाया और उसने अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में एक लकड़ी की लाठी उठाई मोमो ने उसके हाथ से वो लाठी छीन ली नीचे तयखाने में जाओ लुटेरे एक बुढ़ी काली महिला से को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जल्दी उस तयखाने में छिपो मेरी बात सुनो हमें वो पसंद नहीं आया लेकिन फिर उन्होंने हमें धक्का देकर धक्केला जल्दी करो इससे पहले कि वे यहाँ पहुँच जाए उन्होंने तयखाने का दरवाजा उठाया और हमें अंदर धकेल दिया जब तक मैं नहीं कहूं तब तक बाहर मत आना जैसे ही उस केबिन से भागी हमने सीढ़ियों पर आवाज़ सुनी वह उन्हें यहाँ से दूर ले जा रही है पिंक फुस जब लुटेरे अंदर आए तो मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे लगा कि वो ऊपर से भी उसे सुन सकते होंगे। भोजन की तलाश में जब उन्होंने तोड़फोड़ की तो उस समय एक भयानक हंगामा हुआ फिर सन्नाटा छा गया एक गोली की आवाज़ बाहर के पेड़ों से गूंज उठी फिर युद्ध की आवाज़ करते हुए वहाँ से चले गए हम मोमोबों के संकेत की प्रतीक्षा करते रहे लेकिन हमें वो नहीं मिला अंत में हम चढ़कर बाहर निकले और हमने मोमूबो को बराबरी के बाहर पड़े हुए पाया हमने तय में छिपकर कुछ तुम्हें लुटेरों के रास्ते में खड़ा कर दिया पिंक ने रोते हुए अपनी माँ को बाहू में हिलाया जब उसने अपनी आंखें बंद की तो लगा जैसे वो कहीं दूर देख रहा हो तुम्हारा बेटा तुमसे प्यार करता है मोमोबे तुम्हारा बेटा तुमसे बेहद प्यार करता है उसने शिशकते हुए अपनी माँ को चूमा हम दोनों उनके हाथ को तब तक थामे रहे जब तक उनमें और गर्माहट नहीं बची मजनू के पेड़ के नीचे उन्हें दफनाने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े पिंक ने नक्शे से पता लगाया कि हम यूनियन सैनिकों से तीन दिन की पैदल दूरी पर थे उसने सूर्य की गति भी देखी मोमोव की बातें आज भी मेरे दिल में बूझती हैं बहादुर होने के बारे में उनके शब्द मेरे कदम अब भी उतने ही पुख्ता थे जितने भी युद्ध शुरू होने के समय थे हम खुले में चले दूसरे दिन की सुबह तक हम पगडंडियों पर चहलकदमी करते रहे थे समझ में पता चला कि हमारा पीछा किया जा रहा था ये लो पिंक ने जेब से चश्मा निकालते हुए कहा अगर वे मुझे मेरे चश्मे के साथ पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी होगी जब उन्होंने हमें पकड़ लिया तो उनमें से उनमें से एक मुझ पर चिल्लाया तुम कहाँ जा रहे हो उस काले लड़के के साथ मैं अपने उत्तरी लहजे के कारण जवाब देने से डर रहा था क्योंकि मेरे बोलने का लहजा मेरी पोल खोल देता लड़के तुम किस संगठन के हो उनके नेता ने चिल्लाकर पूछा मैंने जवाब नहीं दिया देखो यूनियन का लड़का है उनमें से एक ने मेरा मजाक उड़ाया और उसने मेरी वर्दी मेरे बस्ते में से खींच कर नहीं मैं एक अमेरिकी नहीं हूँ वो वर्दी मेरे एक मरे हुए सैनिक की है मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की उसके बाद हमें पकड़ लिया गया मेरे बोलने के लहजे ने सारी पोल खोल दी हम कॉन्फेडरेट कॉन्फेडरेट आर्मी के कैदी थे उस रात हमें एक खलियार में रखा गया पिंक बुखार से कांप रहा था मैंने उसके साथ वही किया जो उसने कभी मेरे लिए किया था अगली सुबह हमें एक बॉक्स कार बॉक्स कार मालगाड़ी के डिब्बे में फेंक दिया गया हम कई बार रुकते हुए दो दिनों तक सवारी करते रहे जब दरवाजा खुला तो दिन का उजाल दिन के उजाले से हमारी आँखें चौंक गई हमें एक गाड़ी में लादा गया और शहर ले जाया गया नगरवासियों ने हमारी ओर ध्यान से देखा उनकी आंखों में घृणा और नफरत थी हमें एक फाटक के सामने रोका गया वो एक कैंप का द्वार था यह एंडरसन विल है पिंक फुसफुसाया मेरा दिल रुक गया मैंने उस जगह के बारे में सुना था वो संघीप शिविरों में सबसे खराब था जब हमें ऊंची गाड़ी से खींचा गया तो हम सख्त जमीन पर गिरे नहीं नहीं मैंने भीख मांगते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ा बुखार की वजह से पिंक ठोकर खाकर ठोकर खाकर गिर पड़ा मैं उसे अमानवी तरी वे उसे अमानवीय तरीके से घसीटते रहे पर उसने कोई विरोध नहीं किया फिर वह हमें अलग अलग दिशाओं में ले गए फिर पिंक मेरे पास पहुंचा और कहा मुझे उस हाथ को छूने दो जिसने मिस्टर लंकन को छुआ था बस एक आखिरी बार मैंने उसकी आंखों में भरे आंसुओं को देखा और अपना हाथ उस पर तब तक टिकाया जब तक उन्होंने हमें अलग नहीं कर दिया उन्होंने मुझे उसे मारा और घसीटकर मेरे पास से दूर ले गए। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ़ देखा और कुछ और कहने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी पीठ को रस्सी से बांधा और फिर उसे धकेल दिया मैं जानती हूँ कि यह कहानी सच है क्योंकि सेल्डन रसिल कर्टिस ने वो कहानी अपनी बेटी रोजा को बताई थी रोजा कर्टिस ट्रोवेल ने अपनी बेटी एश्चेला को कहानी सुनाई फिर ने ने अपने बेटे विलियम विलियम को को कहानी कहानी सुनाई सुनाई थी। फिर ने मुझे अपनी बेटी तो अब्राहमन से हाथ मिलाया था यह पुस्तक पिंक एली की लिखित स्मृति के रूप में कार्य करेगी क्योंकि उसका कोई जीवित वंशज नहीं था इस पुस्तक को नीचे रखने से पहले आप एक बार उसके नाम को जोर से पुकारे और उसे हमेशा याद रखने की कसम खाए